ये लड़ी है लम्हों की झालर बना ली है इसकी कभी पहन लेता हूं कभी उतार देता हूं बस यही पेश कर रहा हूं पुस्तक पर बात करेंगे बॉस की अन्ना गुलजार साहब पर यह किताब यशवंत व्यास जी ने लिखी है इसका नाम है बातें मुलाकातें गुलजार यशवंत जी ने उनसे बातें की हैं मुलाकातें की हैं एक लंबा दौर उनके साथ एक बीता है व्यास जी का और इनके साथ ही हमारे पास हैं जिन्हें हम गुलजार एक्सपर्ट कहते हैं कह सकते हैं यह हम इन्हें मैं मैं व्यक्तिगत रूप से गुलजार जी का एक तो हमारे यहाँ राजदूत बोलता हूँ इनको मैं तो ये हमारे साथ हैं पवन झा जी और पवन झा जी का बहुत बड़ा काम है एक अच्छे रूजी क्रिटिक भी हैं तो व्याजी मैं सबसे पहले शुरुआत हम इसके कवर से ही करना चाहते हैं जो ये नाम है बोसकियाना ये किस तरह से आया इसमें देखिए मतलब बोसकियाना इस किताब का नाम क्यों है ये चूंकि उस घर का नाम और वो घर का नाम यूँ है कि उनकी एक बेटी और बेटी जब हुई तो उन्होंने अपनी पहली चिट्ठी में लिखा कि उसकी जब छुआ उन्होंने तो ऐसा लगा कि वो सिल्क जैसी है तो बोसकी से सुंदर और मुलायम कोई सिल्क नहीं होता तो उसको देख के उनको लगा कि इसका नाम बोस्की रखना चाहिए तो उन्होंने उसका नाम बोसकी रख दिया उसको बोसकी कह के बुलाया तो जब घर बना तो बोसकी का घर था इसलिए वो बोस किया ना होगा और ये सारी बातें जो बातें भी भी भी वहीं भी वहीं, भी वहीं, वहीं बार -बार है, सिलसिले बने, चीजें एक बहुत खूबसूरत और एक अच्छी किस्म का सिल्क है मतलब और मुझे आपकी किताब में यह भी है ये लड़का होता तो नाम तो तो <laughs> है तो तो आपके नाम रखा लगता है साकार एक किताब के रूप में किया है बस आप बस जिस तरह से ये किताब समेटती है उनकी यात्रा को और केवल यात्रा को नहीं समेटती उनकी जो एक सृजनात्मक यात्रा रही है उसको जिस तरह से जिस नजरिए से देखती है यशवंत जी का जो नजरिया है मेरे ख्याल से वो गुलजार साहब पे लिखी हुई बाकी सब किताबों से इस किताब को अलग बनाता है बिल्कुल, प्लस जो वो घर ही एक ऐसा पूरा माहौल है जहां पे जिसने उस यात्रा को देखा है और उसके साथ जो किस्से जुड़े हैं कहानियां जुड़ी है तो जिस तरह से दर्ज किया है यशवंत जी ने वहां बैठ उस घर में उन गुलजार साहब की यात्रा को तो इसलिए किताब इसलिए भी बहुत खास बार पढ़ी है कि वो उनकी जो एक इंटेंसिटी है और ये जो एक क्रिएटिव उनकी जो डेप्थ है उसको अभी तक किसी ने इस तरह से डॉक्यूमेंट नहीं किया है तो कहीं जो यशवंत जी का नजरिया है वो इस किताब को एक अलग रंग देता है उनकी बातें तो ही उनकी बातें तो हम कितने इंटरव्यूज में सुनते आए हैं कितनी किताबों में पढ़ते आए हैं बहुत सारी किताबें उन पर लिखी गई है लेकिन उनकी जो एक अभी तक की एक क्रिएटिव जर्नी है उस परम्प्रीहेंसिव नजर जिसमें आप उसकी डेप्थ को भी देखना चाह रहे हैं उनकी एक पूरी जर्नी को भी कैप्चर करना चाह रहे हैं, में उसमें बहुत किस्से हैं। जो जो मुझे, और प्लस है है, एक, है। एक कविता की तरह जैसे सरिता बहती है कविता की तरह मैं शुरू कुछ पढ़ना भी चाहूंगा देखिए किताब की शुरुआत जो है वो कैसे कल कल करती जैसे नदी होती है तो बहती है तमाम सफेद किताबों के फड़ फड़ाने लगे हवा धकेल के दरवाजा आ गई घर में कभी हवा की तरह तो तो इसी तरह से मिलते हैं एक नकल तुझे भी, भी भेजूंगा ये सोच के ही तन के नीचे कार्बन पेपर रख के मैं ऊंची ऊंची आवाज में बात करता हूँ अल्फाज उतर आते हैं कागज पर लेकिन आवाज की शक्ल उतरती नहीं रातों की दिखती दिखती नहीं दिखती है एक बार वापस आते हैं से आपने किताब शुरू की थी कि इतनी सुबह वक्त से पहले आ गए है पलटते हैं आप पलट के उस सफर को भी देखते है आप जब, जब आपने उनसे मुलाकातें हैं ये है तो ये सफर किस तरह से शुरू लिखने में कितना वक्त लगा कैसे लिखा क्या हुआ ये सफर जो है सरअल सर ये मैं जरा सौभाग्यशाली हूँ कि 90 के दशक में जब मैं अपनी शुरुआती नौकरी था, में था और गुजार साहब आए में थे एक कार्यक्रम में शहर में इंदौर में एक होटल में वो ठहरे हुए थे और वो फिल्मोत्सव का कोई कार्यक्रम था जिसको कि उनको वहाँ पर एम पी का प्रोग्राम था मैं जब उस अखबार में वहाँ ठीक ठाक काम किया जा रहा था तो मेरी जिज्ञासा थी तो उनसे तब तक गुलजार साहब की किताब जो थी वो पवन के रिकॉर्ड में होगी राधा कृष्ण से मतलब कुछ और नजमे नाम से उनकी किताब पुरानी दक्राद थी, दक्राद। थी जो आउट दक्राद। दक्राद। जिसके कहीं सफे भी नहीं मिलते थे उसके मेरे पास में, थी। और उसका प्रिफ्रेंस मैंने पढ़ा था और मैं चाहता था कि उनसे मिलू क्यूँकी उस वक्त मेरी उम्र को बहुत ज्यादा नहीं थी और मैं बहुत बरसों से लिख रहा था सब चीजों पर तो मेरी इच्छा थी कि वो एक आदमी जैसे मिलना जरूरी तो वहाँ उनसे समय लेने के लिए कहा गया तो मेरे लिए समय मिल रहा वो आई मिलने के लिए मैं तो दस मिनट के आसपास समय मैंने मारा था दस मिनट में मिल लूंगा उनसे मैं होटल में गया दोपहर में जहाँ जिस वो मेरे श्रेय आया वहाँ वो मैंने दस्तक दी कहा जाओ तो अंदर गया मैं तो फिर छुए वो एक टीवी पे टी वी पर तो क्रिकेट मैच चल रहा था जो कि आज भी वो देखते हैं क्रिकेट चल रहा था उन्होंने उसकी आवाज़ तो बंद की और फिर मुझसे बात करना शुरू किया तो मैंने पहला सवाल उनसे किया था कि आपकी भूमिका में लिखा है कि किसी भी शहर की दो हिस्से होते हैं एक उला और एक सानी तो आपकी जिंदगी का उवला तो ठीक है लेकिन सानी मिला कि नहीं मिला ये मैंने उनसे पहली बार पूछा तो उनको लगा कि शायद ये कुछ ठीक था बच्चा है अच्छा हाँ तो बताते हैं तो उन डायरी खोली मुझे उन्होंने पांच कविताएं सुनाई और वो दस मिनट की मुलाकात थी वो करीब सवा घंटे के आसपास खींची लंबी चली और खूब प्यार से बात उसके बाद से मेरा मुलाकात होना शुरू हो गया वो इतनी मुलाकातें है मैं उसके बाद तो मैं कोसी में जाता था जहाँ पे पहले बड़े लोग में ऑफिस हो जाता था आजकल मैना जी ऑफिस में आ गया वो घर वही था फ्लेट भी हुई था फिर उसको उन्होंने ऑफिस बनाया था वहाँ फुट्टी साफ हुआ करते थे तो मैं पहली दफ़ा ऑफिस में गया तो मुझे कुछ पुराने फोटो चाहिए थे नेटवर्क एक मैगजीन निकलती थी आपको जाना इंग्लिश की मनो मिता रहे हैं उसकी तो उसके लिए मुझे एक इंटरव्यू तो उन्होंने खुद तस्वीर अंदर से निकाल दी थी और डायरी का एक पन्ना जिसमें उसने कविता लिखी हुई थी उसका मुझे इंग्लिश में मतलब तो तब वो अंदर से ला उन्होंने जो मुझे वो फोटो अभी भी इस बार चुपाया वो फोटो तब है इस तरह से उनसे मैं बात करता रहता था सब चीजें चलती रहती थी जब ये ये बातें तीस साल लगभग मतलब इसलिए पोस्कियाना वो हम कहते हैं कि ये किताब तीन ढाई लंबी मुलाकातों का ढाई सौ पेज तर्जुमा है जिसमें सिर्फ ढाई दिन में हमने कुछ चीजें करके फाइनल कर दी और ये सारी बातें पोस्कियाना में हुई क्योंकि वो उनका घर है और उसी से हम वो मरकज है उनका दूरी है और इस वजह से हम सारे लोग उन्हीं से उलझा वहाँ से लेते हैं तो उस रास्ते पे जो हम गुजरते हैं लोग दरवाजे पे घंटी बजाते हैं वो वक्त बड़े पावन है जाते हम उस रोड थोड़ा सा घूम लेते हैं और उसके बाद घंटी बजाते हैं हैं तो सुंदर ड्राइवर वो दरवाजा खोलते हैं देखते से वो पहचान जाते हैं हम फिर अंदर जाते हैं फिर उनसे बात शुरू करते हैं तो इसका किताब का फॉर्मेट ये है कि मैंने ढाई दिन के भीतर सौ पे किताब ढाई दिन में और तीन दहासा फाइनल किया गया आपने जवाब आपने जो निशानों से पूछा था कि ये लिखना कैसे शुरू किया कैसे कौन सी घड़ी थी कौन सा वक्त था और वो कहते हैं कि एक पानी की हांडी जो है वो चुनौत रखी है और एक वक्त आता है कि पानी बोलने लगता है और वो भाप जो है वो ढक्कन को हिलाने लगती है और मैं एक ढक्कन की तरह हूँ जो इतना वजने लगता हूँ की भाप को रास्ता देखिए मतलब जिससे वो अपनी बात भी कह देते है की मैं क्यों लिखता हूँ तो, तो मैं जब भी उनसे बात करता हूँ तो एक चीज में बड़ा पवन ने तो बहुत महसूस किया हुआ इस किताब में बार बार झलकता है परफेक्शन जो होता है ना मशीनों का वो कभी भी आदमी जैसा नहीं होता इसलिए उसमें वो खुशबू नहीं होती नहीं। तो जैसे बल्ब होता है ना दीपक को बल्ब को दिए को और बल्ब को देखो आ, तो दिए की लोह जैसे ऐसे उठती है उठती है और उसके बाद देखती है अच्छा आएगा, तो देखते हैं है तो एक दीपक की लो दूसरे डिफरेंट होती है अलग होती है लेकिन बल्ब सारे एक वाट के बटन दबाया बिल्कुल तो जो परफेक्शन है उसमें आदमीयत का कोई स्पर्श नहीं बिल्कुल जो आदमीय का स्पर्श है और जो परफेक्शन और आदमीयत के बीच की दूरी है उसको एड्रेस करने वाला आदमी गलती हांडिया और इतनी सारी सभी ने जिंदगी चूल्हे पे रखी है न गलती है न पकती है और आप देखिए उनकी जिंदगी के बारे में वो कहते हैं आपकी किताब में कि मैं अपने तो, जो तार है वो कसे, कसे वो रखता हूँ ताकि जिंदगी मुझे जो, जो है तो सुर ठीक से लग जाएगी <laughs> <लग जाएं। laughs> ये जगह उन्होंने कहा की क्रिएटिव आदमी जो है उससे अच्छा एक अच्छा आदमी होता है और बल्कि एक क्रिएटिव आदमी का संघर्ष भी यही होता है कि वो एक अच्छा आदमी कैसे बने मतलब जी, जी, और पीडब्ल्यू एस से भी जुड़े बैठकों में कुछ और भी बातें आप किस तरह देखिये मतलब उनके प्रति हमारे व्यक्तिगत आकर्षण का सबसे बड़ा कारण ये मैं उन्हें कई बार जिसकी शुरुआत में आपको लिखा हुआ जिंदगी में कुछ ही लोग ऐसे मिलते हैं जिनके पेड़ छुओ पीठने भी तो हाथ जिंदगी भर करके जी, जी। हैं। कि वो कहते हैं तारे पर गाने वाले बाउल गायक हो या शायर सब में सामाजिक चेतना होती है आर्ट फॉर आर्ट से कुछ नहीं होता है बल्कि आर्ट फॉर लाइफ बिल्कुल ये एक बहुत बढ़िया बात है ये इसका रेफरेंस अपन चुके हैं प्रगतिशील संघ के इस मंच में बात कर रहे हैं और क्योंकि वो हमारी के साथ में जुड़े हुए हैं तो हमें इस संदर्भ को और खास तौर से विचार करना चाहिए कि जब ये सब सारे लोग उसमें भदलासा भी थे और उस समय के सारे भी सब लोग ये सब लोग मीटिंग में जो बैठे हुए थे तो वहां पर ये लगातार चर्चाएं होती थी कि भाई अल्टीमेटली क्रांति तो मतलब सलवारा से होनी है श्रमिक लोग करेंगे तो अपन लोग क्या करेंगे मतलब वी आर जस्ट हेयर टू क्रिएट ए पोस्टर कविता एक नुक्कड़ कविता इस तरह से हम लोग अपने जीवन के विचार को देंगे तो फिर कलाकार का कोई मतलब है भी क्या नहीं मतलब हम सिर्फ उसमें जैसे कि पचास कार्यगर वैसे तो कलाकार में क्या खास बात है तो साहब तो ने उसको वक्त उसका कोई जवाब तो नहीं दिया लेकिन उनके दिमाग में बात रह गई तो उन्होंने एक कहानी लिखी है सतरंग वो आपके और हमारे और तीनों के चीजों का जवाब है कि कैसे एक आदमी जिसको पूरा गांव ये समझता है कि किसी काम का नहीं है लेकिन वो कभी किसी के बेलों के सिंग रंग देता है कभी किसी की देता है, कभी किसी के, किसी के की मदद कर देता है कभी कुछ कर देता है लेकिन सब उसको आवारा बेवकूफ वो किसी काम का नहीं पागल समझते हैं। एक दिन गुस्से में आके और एक जमींदार वाला आदमी उसमें वो उसको लात मारता है वो तो मर जाता है जब वो नहीं रहता तब उस गांव को में आता है कि नहीं था तो ये दुनिया में कोई रंग नहीं था जो हार्टिस्ट आर्टिस्ट है वो दरअसल आदमी होते हुए एक ऐसे रंग के साथ में है जो आपकी जिंदगी के रंग को दोबारा से छूना सिखा रहा है इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि साहित्य है जो अपने वक्त को इतिहास दर्ज करता है क्योंकि जो राजा महाराजाओं का इतिहास है लोगों की कहानियां नहीं मिलती हाँ। उस समय लोगों का क्या इतिहास था वो नहीं मिलता है उस इतिहास को साहित्य कहता है तो अब जैसे नमक हराम का जो जगत मुझे लगता है इस वक्त जिस वक्त में हम जी रहे हैं और जिस राजनीतिक दुनिया में हम जी रहे हैं उस लिहाज से मैं उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी मैं उसे थोड़ा चाहूंगा तो नमक हराम का जो जगन सेठ है जी उसने समझाया था क्यों क्यों? कि क्या कहते हैं नमक हराम के जगन सेठ ने समझाया था मजदूरों से काम लेने के लिए जरूरी है कि उनकी एकता को तोड़ के रखो उन्हें कभी ये महसूस ही ना होने दो कि वो हिंदुस्तानी हैं बल्कि कहो तुम मद्रासी हो तुम बंगाली हो तुम पंजाबी हो तुम बिहारी हो बेटा बात है काम निकालने की अर से तहत मुसलमानों में झगड़ा करा के काम निकालते रहे अब एक नया गुरु और मिल गया है बॉर्डर का झगड़ा इधर के लोगों से कह दो उधर के लोग तुम्हारी जमीन में कमा के खा रहे हैं, बस काफी है आपस में लड़ते रहेंगे जान दे देंगे समझते हैं जमीन का उतना सा टुकड़ा उनके प्रांत में आ गया तो राजा हो जाएंगे राज तो हम करेंगे बेटा उन्हें तो वही रोटी और प्याज मिलेगा जो अब तक मिलता रहा है जी, इस को आप कैसे देख रहा ये ये है वो डायलॉग राइटिंग जो करते हैं उसके बारे में बात कर रहा था पवन बेहतर जानते हैं मुझसे कलेक्टिव माध्यम है वो किसी एक आदमी का नहीं होता निर्देशक का माध्यम ऐसा निर्देशक का माध्यम मानते है लेकिन निर्देशक उसका कप्तान होता है हर आदमी अपने विजन के साथ उसमें शामिल होता है तो डायलॉग राइटर के साथ में कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि उसको जो स्क्रिप्ट दी गई जो आइडिया का काम करेगा लेकिन वो डायलॉग ऐसा होना चाहिए कि ना सिर्फ वो डायरेक्टर इच्छा को या उसके कल्पित दृश्य को जीवंत कर दे बल्कि अगर उसमें शक्ति है लेखक में तो वो उसको उससे आगे ले जाए और उसके वो वो डायरेक्टर फिर उसके लिए किसी भी समय पर वो डायरेक्टर के विषय से बाहर नहीं निकले लेकिन उसकी क्रिएटिव पावर वही है कि जहां पे वो अपना सोशल कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट पॉलिटिकल उस मैं वही वही बात कर रहा हूँ वही कह रहा मतलब। हूँ अपने आर्ट को उस दायरे में, में आदमी मतलब सारी मुश्किल क्या है जी। मुश्किल ये है कि भाई वहां पर एक कैरेक्टर है जो मजदूर उसमें बात कर रहा था डायरेक्टर ने तय कर दिया ना कि इसके बाद में दो हीरो है ये अमिताभ बच्चन की किस बात पे झगड़ा होगा और उसके उसको किस तरह से कहेंगे ये डायलॉग ये, ये रैक्टर की तो जब उन्होंने मैंने उनसे ये सवाल किए रजा मुराद के करेक्टर इसमें मैंने आपको एक रजा मुराद का करेक्टर है तो ये जो है ना उसमें मैंने कहा कि ऐसे डायरेक्ट पहले तो कैरेक्टर मिल जाता करेक्टर शायर का है। तो उसमें ऐसी वो वो क्रांति का, का इस सब चीजें बात करता है वो तो उसमें एक जगह डायलॉग है की विपिन लाल के बारे मेंाल वो बताता है, कि, है कि सब शांति परस्त लोग हैं यहाँ पे ये लाइन है इसमें विपिन लाल का डायलॉग है पता नहीं इनकलाब कब आएगा कैसे आएगा यहाँ के लोग भी तो शांति परस्त हैं। उन्हें खाने को ना मिले तो खाने की दुकान के सामने बैठकर भूख लिएग डाल आनंद है आनंद में राजेश खन्ना कैरेक्टर पूरा, पूरा तो का पूरा कैरेक्टर तो डायरेक्टर का क्रिएट किया हुआ सब कुछ है सब कुछ उसने तो तय किया हुआ है की उसको ऐसे करना है कैंसर का मरीज कैसे जाएगा क्या नहीं होगा वो खेलदाड़ा कैसे होगा लेकिन अब इसमें क्या खेले उसमे खेल ये है की वो हॉस्पिटल में जा रहा है वो से एक स्ट्रेचर पे दूसरी बॉडी आ आ रही है, है, मतलब दूसरा बीमार आ रहा है। तो, तो ये क्या उसको ऐसे देख के मोटे क्या क्योंकि वो तो वो मतलब जीवन को खेल की तरह जीता उसको मालूम है मेरा अंतिम दिन कौन सा लेकिन वो जिस तरह से तो वो जब मोटे कहता है तो ये कोई ऋषिकेश का, का जरूरी नहीं है ये डायलॉग राइटर ने उसके कैरेक्टर में जब डाला हाँ हाँ हाँ हाँ। और तब डायरेक्टर को लगा कह रहे वाह इसने तो उस कैरेक्टर जान डाल मतलब वो, वो यही तो करेगा यही तो उसने बोलेगा तो तो इसका थारी थारी इसका की वाह वाह क्या नाम है एक इतनी खतरनाक बीमारी वो किस तरह से नहीं एक छोटी सी बात मैं छोड़ना चाह रहा था कि देखिए गुलजार जो है वो, उनके अगर हम देखें एक व्यक्तित्व के बारे में तो एक आदमी है नहीं निदा साहब ने कहा था कि हर आदमी में होते हैं तस्वीर नहीं। नहीं। नहीं। तो गुलजार साहब क्या है डायलॉग राइटर के साथ साथ कवि भी हैं गीतकार हैं डायरेक्टर है स्टोरी टेलर है अब नमक हराम की आप बात कर रहे थे तो वहाँ पे वो डायलॉग राइटर होते होते हैं उनका शेर आ जाता है कि जीने की में मरे जा रहे हैं लोग मरने की यहाँ में जी जा रहा है तो यहाँ वो जिस तरह से अपने अंदर के कवि को लेकर आते हैं पोएट को है वो काम या आनंद की भी हम बात करें तो जो उनका जो एक पोएटिक है, वो है जो महत्व तो एक कविता है जो एक उसको एंड देता है जो बहुत पोएटिक एंड देता है जो कैनवस है क्रिएटिविटी खुद गुलजार साहब का जेना है इसमें उसी सवाल के जवाब में ये बात सौ प्रतिशत सही है की माध्यम सिनेमा डायरेक्टर का है मगर सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्टर ने आपको चुना क्यों क्यों आपकी तो और को नहीं चुनता क्योंकि वो ये मानता है कि ये मेरी को जिस तरह से लाना चाहता हूँ मैं कभी कर सकता वरना वो सीन तो फिर वो डायलॉग डायरेक्टर कहता है वो आपसे बात करने बात जी, जी, तो उसको तो हो बात कर बावर जी के समाज जितने हैं आ, भी, भी। तो क्या उसके लिए मतलब आपको अलग से कहने की जरूरत नहीं है भी, तो भी। कि वो जो अगरबत्ती अगर वाला भी। भी। है अच्छा ये मजेदार बात है पहली इंटरव्यू में पहला इंटरव्यू जो मेरा था उसमें मैंने उनसे पूछा बावर जी मेरे को ध्यान नहीं था बच्चा था उस तरह से मैं सोचता भी नहीं होगा उस टाइम तो मैंने उनसे कहा जब आप उदास होते हो तो क्या करते तो उन्होंने कहा नहीं अगरबत्ती अगर अगरबत्ती की तरह चलता है तो बोले उससे क्या है की उदास मतलब जलो भी तो भी दूसरों को खुशबू तो मिलती में जो लास्ट में हमने खत्म किया है इसको किताब को खत्म खत्म नहीं हुई है ये समझो तो ये हमेशा के लिए ओपन किताब लेकिन इसके लास्ट में बाबर चीज डायलॉग हमने लिया जो खुशी के गीत हैं तो, तो जड़ी के गीत हैं।, हैं चलते हैं चलते बात करता अगरबत्ती की तरह चलते रहते हैं और खुशबू रहते हैं बात तो खुशबू क्या बातल की आप देखिए हम जिस मंच से बात कर रहे हैं प्रगतिशील लेखक संघ ऐसी और जिसकी स्थापना उन्नीस सौ छत्तीस में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ और प्रेमचंद पर बहुत फिल्में बनाई उन्होंने और मुझे वो पसंद याद आ रहा है जो आपने किताब में लिखा है कि वो निर्मला की शूटिंग के लिए कहीं जा रहे थे वो तो तो महाराष्ट्र का एक गांव जो गुजरात सीमा से लगता है उसकी वो को देखकर उन्हें देखिये क्या ख्याल आता है कि ये क्या सारा वक्त जो है फर्क की तरह जो वही है जो पलटता ही नहीं है और ये क्या माधव और घीसों का दिन कहा बदले अभी इस तरह से वो गांव को देखते हैं और जो नजरिया है ए, उस पिछड़ेपन को जिंदगी को गरीब आदमी को ए, के जरिए से जिस तरह समझते हैं तो उसको आपने क्या महसूस किया जिस तरह से गरूँ, गरूँ, गरूँ, गरूँ, गरूँ। नहीं हमेशा यही बात होती है जैसे कई बार क्या हुआ इसमें एक जगह आपने देखा होगा की उनका तो इस तरह से है ना कि पहाड़ अच्छे लगते हैं मुझे क्यूँकी पहाड़ जो है नदी में पेड़ डाल के और छप करते रहते हैं ना ऐसा लगता है ना पहाड़ों के साथ हमेशा इस तरह का जो पहाड़ों को लेके इस तरह की बात होती है तो लोग कहेंगे सब कैसे करते जिक्र है, है ना वो बहुत की जो गाना है कुछ भी लेनी है तो महसूस करने की महसूस है पूरी चीज़ जो है ना मेरी आवाज ही पहचान है जैसे गाने की लेकिन मूल चीज़ ये है की जब कोई चीज को आप सिर्फ हमारे जीवन की संवेदनाओं पर ही लिखते हैं तो आप उनको एड्रेस करते हैं भावनाओं को तो वो आवाज को एड्रेस करते हैं जिससे आदमी ना हो तो चलेगा ठीक है खुशबू से महसूस करो इसलिए जब फिल्मों के नाम रखने की बात मैंने तो तो आप कैसे रखते तो हो तो फिल्मों के नाम इसका आंधी रख दिया खुशबू रख दिया तो बोले कोई तो तो नाम रखने के लिए कोई अलग से नहीं चाहिए होता है कि पूरे को पूरी चीज होती है उसमें से कोई एक खुशबू आती है एक चीज आती है उससे एक एहसास होता है गुलजार साहब मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जो जिस तरह की भाषा गीतों की भाषा लेकर है वो एक कविता जैसे गीत लेकर मतलब खास तौर पे और उनकी जो एक भाषा थी जिसमें चांद है पत्ते हैं और बहुत सारी ओस है बहुत सारी प्रकृति को जिस तरह से लेकर है और शायद यही वजह कि आज जो हमारा सोशल मीडिया है, एक बहुत बड़ा मीडिया के रूप में भर रहा है उसमें जगह जगह जहां भी कहीं पत्ते चांद कुछ सीखते हैं तो उसमें वो लोग गुलजार के नाम से उन पोस्ट को लगाते हैं और इस किताब की अच्छी बात यह है कि व्यास जी ने जो सवाल किए हैं वो भी एक सुंदर कविता की तरह हैं और जवाब भी सुंदर कविता की तरह हैं क्योंकि इनका एक सवाल जो इन्होंने किया जिसमें इसी बारे में उसको पढ़ना चाहूँगा कि जब भी सूरज झल्ला करे चांद पत्तों की तरह उतरे रोशनी में खुशबू आने लगे खामोशी बहने लगे तो अट्ठारह से अस्सी तक के चाहने वाले ने मान लिया ये की है। मतलब ऐसी भाषा, भाषा एक ब्रांडेड उनकी बन गई कि उसको, वो उनके जितने भी चोरी हुए सबके हिसाब मेरे तो एनपी जी जो है वो इसीलिए पवन को करना पड़ गया पवन जी ने एक सोशल मीडिया पर एक नया सेक्शन क्रिएट किया कि नॉट बाय गुलजार एनबीजी जी तो ये आपको तो करना पड़ा और ये कहा जाता है की व्हाट्सएप पे जो आपकी किताब में लिखा है की व्हाट्सएप पर जो गुलजार की चीजें चलती हैं उसमें नब्बे गुलजार की नहीं होती है तो एनबीजी जब आपने शुरू किया तो आपको क्या अनुभव रहा है किस तरह कर है जी ये एक्चुअली देखिये ये आज के दौर पे एक टिप्पणी है मतलब अगर हम बात करें तो इसमें तकनीक का भी योगदान है और हमारी जो जनरेशन इस दौर की जो जनरेशन है उसका भी एक उसके पीछे एक उसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसका एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट भी है कि ये क्यों नॉट बाय गुजार जैसी चीज हमारे साहित्य में क्योंकि केवल गुजार साहब ही ऐसे नहीं है जिनके ऊपर ऐसा किया है नॉट बाय हरिवंश राय बच्चन भी आपको बहुत मिलता है नॉट बाय गालिब भी आपको मिलता है आइंस्टाइन के लिखे बहुत सारे आपको ऐसे मिलते हैं जो उनके नहीं लिखे हुए तो अगर हम इसके रूट में जाएंगे तो इसमें सबसे दो चीजें इंपॉर्टेंट एक तो टेक्नोलॉजी की जब तक हम ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं आया था कंप्यूटर्स का यूज बहुत लिमिटेड था। उसके बाद हम एक मोबाइल क्रांति के दौर में आए सोशल मीडिया का दौर हुआ सोशल मीडिया ने क्या किया हर आदमी को आवाज दी तो हमने हर आदमी को आवाज दी तो जिसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं था उसको भी अपना वो चेहरा दिखाना था कि मैं लिटरेचर के करीब हूं मैं किताबें पढ़ता हूँ हालांकि वो पढ़ता नहीं उसके घर में पढ़ी <laughs> तो उसको ये दिखाना कि देखो ये अच्छा है ये गुलजार का लिखा हुआ है उसने कहीं तस्दीकेंगे इसके अलावा पवन जिस बात को बार बार शायद कहना चाहते हैं वो भी ये है जो मतलब आपने मूल रूप से उठाई क्चुअली कई बार ये होता है ना कि जैसे जो गनस्पति घी था उसका ब्रांड ने डा डा तो अब क्या हुआ जिस किसी को पत्तों की बात करनी है तो उसको अचानक होता है तो इसलिए ये हुआ की ये नाटवा गुलजार जरूर है लेकिन ये गुलजार टाइप जरूरी उसमें हाँ ये चीज ये समझना जरूरी है की लोग अपने मन को हमेशा जब भी मैं दिया जाता मुझे गुलजार टाइप बात कर रहा है जैसे जैसे ये होता है वो कहते हैं कि तुमने तो यार चाय तो ठीक है तुम्हारी लेकिन चाय के बाहर कोई दो चार दोस्त मिलेंगे तो ये तो बात गुजार तो ये एक दूसरी तरह से देखें हम तो कविता कई बार कवि से बड़ी हो जाती है जी जाए व्यक्ति जो है तो भाषा अपने जीवन में इस तरह से उतर जाती है कि हम उस माहौल में बात करने लगते हैं इसलिए कबीर का जैसा है कबीर ने जितना लिखा उसके बारे में प्रामाणिक तौर पर कहना मुश्किल है की वो सारा कुछ उनका ही है लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बात करते हैं तो भी कभी लगा के उसमें बोल सकते हैं तो एक कभी कभी हमारे जीवन में कुछ लोग इस तरह से उतर भी जाते हैं पूरी पीढ़ी को किस तरह से गुजार प्रभावित किया है लिखने के लिए खास कर दो हजार के बाद की जो पीढ़ी आई है वो बहुत कुछ गुजार से प्रभावित होकर लिखती है उनके एक तरह से मेंटल है द्रोणाचार्य की तरह से मेंटल है जैसे कहा बहुत अच्छी बात है की दो के बाद से जो पीढ़ी आई है उसके पास कुछ चीजें नहीं है जैसे आंसुओं के बारे में बात करने का माहौल है जैसे रात भर माँ के पास बैठने का माहौल है जैसे प्रेम में खो जाने और कुरबान हो जाने का माहौल है या जीवन को उस तरह से नहीं देखते जैसे सेवनटीज और नाइन्टीज को लोग देखते बिल्कुल दे। अभी जवाब में प्रेम का तो आप मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ ये सवाल मैंने गुलदार साहब से किया था कि ये जो वो करण चौह की फिल्में और ये जो फिल्में आई है, है, फिल्म है जिनके अंदर वो कुछ कुछ होता है और या कुछ कुछ भी होता है तो वो तत्काल चीजों को बदलते हैं मतलब यहाँ से ये यह हो जाता है वहाँ से वो हो जाता है उसमें अल्केमिस्ट के ऑथर का डायलॉग काम में लिया जाता है कि पूरी कायनात आपके साथ किसी को पता नहीं है की ये अल्केमि का डायलॉग है लेकिन लोग उसको पॉपुलरली मानते हैं कि शाहरुख खान का डायलॉग और ये फला आदमी व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी भी तरह की अगर आपने गुजार को पढ़ा है अगर आप गुलजार को समझते हैं उनकी देखिये सौ में से पिचानवे बार तो निश्चित तौर पर एक सेकंड के अंदर पता चला है नॉट बायजार है केवल चार या पांच कुछ ऐसे होते हैं जहां आ, कुछ या तो अंदर का आप कह लीजिए डेटाबेस इतना स्ट्रांग तो और कई बार ऐसा होता है किताब और उनका था तो उनसे कन्फर्म भी कर लेते हैं की है सच्चा शायर जो है या सच्चा संगीत है वो पोलिटिकल होता है इस तरह के उन्होंने उसका कारण दूसरा देखिए क्या होता है कई लोग इसको व्यंजना और अभी ना जी, जी। ये समझने की चीज होती है मैं जब कहता पोलिटिकल तो नहीं है जो जन चेतना होती है जो उसके लिए किसी सिद्धांत की बात की जरूरत नहीं होती आपको आपके भीतर एक चेतना है कोई आदमी भूखा ना रहे तो इसके लिए कहीं कोई तो सच्चा आदमी जो होता है ना वो आदमी के आदमी को आदमी की तरह आदमी बचाए रखने का काम करता है, रखता है। दासा। दासा। तो आपके भीतर आदमी जिंदा रहे पर्याप्त तो तो नहीं है ये लोग चेतना बाउल गायक में भी आ, कोई संगीत का टुकड़ा है कसे हुए रखता हूँ ताकि जिंदगी जब छुए तो सब ठीक से निकल तो आप जिंदगी को जब ऐसे देखते हो तो आप क्या और क्या करते हैं अच्छा भक्ति में क्या होता है ईर्ष्या मोह मद माया ये सब छूट जाए यही होता तो तो वो वो भी एक तो बड़ा सिद्धांत है है का और और मेरे ख्याल से तो वो ये उनका ही मानना है कि तक, तक रेलेवेंट नहीं है जब तक की वो आदमी तक नहीं पहुंचे जो जो तो जो और इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बहुत छोटा सा एग्जांपल गालिब में वो मुशायरे की एक सीन है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है नसीर गालिब गा रहे हैं लेकिन वहां से फिर सड़क पे पहुंचते हैं उसका जो चिपक रहा है बदन पर लहू से आ, वो एक सूफी गायक के थ्रू वहां पे वो सड़क के फकीर के थ्रू आम आदमी तक पहुंच रही है क्या है देखो इसमें इसमें आप, आप मतलब आपने बात को थोड़ा लंबा अच्छा ही खोल दिया तो उस तरीके से देखा जाता है इसमें एक कविता जब लगातार चलती है ना वो गब्बालिया वालिया तो उसमें कविता है जिससे मैं ले गया ये जो आपने बाद में जो चीज लिखी है वो उससे शायर पूरी पूरी बात करता वो लास्ट में उसे वो है और उनका कहना रोमानियत का किसी किस्म के संघर्ष से कोई बेर नहीं है चंदन में जो खुशबू है वो सुबह के सूरज में भी है और जरूरी नहीं की वो शफक शाम आप भी उसी तरह से देखें जिस तरह से उस को जिस तरह से मैं देख रहा भक्ति की अपन बात कर रहे थे लेकिन जैसे मेरा को, मेरा पे उन फिल्म बनाई है किताब में है की हम लोग कुछ लोगो को इतना बड़ा भाव देते है इतनी इज्जत देते हैं की उसे इंसान नहीं रहने देते मतलब उसको या तो मूर्ति बना देते हैं या कोई तो ग्रंथ बना देते हैं बिल्कुल ठीक अब वो यदि आप ये भी कहते हैं वो था हाँ। आ, वो था तो उसके दो हाथ भी होंगे हाँ। तो हाँ। तो वो वो नहीं। नहीं। नहीं। जो भी होंगे नाखून किनारे गई होगी उसकी जूती फस गई होगी और उसने वो जूती निकाली गई होगी उसमें रेत भी आ गई होगी फर्ज करो अगर मैं इसको दर्ज करूँ तो आप मेरे से क्या ऐतिहासिक सुनना और उसे अभिव्यक्त करना सिनेमा बनाना है लेखक के बिटवीन द लाइंस को उजागर करना सिनेमा बनाना है यानी एक वो साइलेंस और जो स्पेस है उसको लेकर आप हाँ। हाँ। आप, आप बोलना बोलिए एक लाइन आपके जवाब मेरी आवाज किसी शोर में अगर डूब गई मेरी खामोशी बहुत दूर बहुत दूर सुनाई नहीं बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात है पवन जी ने जिसको जोड़ा मैं बहुत बहुत खूबसूरत ढंग से कहा आपने जो रेफरेंस उठाया ना वो ऐसा है की जो महान किताबे है महान कृतियाँ है उनको जब सिनेमा में तब्दील कर दी तो वो चीज जैसी मूल उपन्यास फिल्म क्यों नहीं होती फिल्म और में कितना अंतर होता है की फिल्म में तीन लोगों की कहानी है रेफरेंस अलग अलग वो एक साथ बनी अलग अलग तो उन्होंने बड़ा जैसे मान लो अपने शरद चंद्र की देवदास देवदास को कितने तीन चारती सावंत की है जो बंगाल में सकते थे वो अत्याचार अनाचार संजय शरद चंद्र के साथ सत्यजीत रेह ने फिल्म बनाई कथाकारों के साथ कई कथाकारों की कहने बनाए ये अपनी ये जो खुशबू है ये पंडित मोशा पंडित मोशाए का एक चैप्टर जो पूरी है वो पूरी पूरी किताब किताब लेकिन फिल्म फिल्म फिल्म जो मीडियम है है है ना क्या में या कहानी है उसके बीच जो साइलेंसेस है लेखक जो कहना चाहता है उसके साइलेंसेस को सुनना और उससे उनको जिंदा करना उनके तो फिर वो आपका इंटरप्रिटेशन है तो अपने आप में उपन्यास उनका कहना होता है तो की उसमे कहीं होते हैं जैसे जातु ग्रह पे इजाजत बनी थी तो लेकिन जातु ग्रह केवल पति पत्नी की कहानी थी उसमें माया का करेक्टर नहीं था तो उसको अपनी सेंसिबिलिटी के साथ उस स्टोरी को पिक करते हुए एक के लिए अपना याद नहीं होती, हाँ, वो हाँ, फिल्म होती है हाँ। क्यूँकी आप उससे बेच ले रहे हो तो यहाँ मुझे देखिए वो ये भी कहते हैं बड़, बड़ी अच्छी बातिया साहब ने कही की सिनेमा दो ही तरह का होता है या तो जिम्मेदार या गैर जिम्मेदार की बात आप देखिए तो जिम्मेदार फिल्म को फिर वो वो किस तरह डिफाइन करना सारी जिंदगी को चीजों को पूरा कर सकते कोई सिनेमा कोई गणित का सवाल नहीं है जिसको हल करने बैठा ये सबसे बढ़िया बात है वरना अगर आप उसमें लग गए पिक्चर देखिए उसको एक्स प्लस वाई बराबर जेड जो एक्स वाई जेड तो यार पिक्चर देखना है तो, तो फिल्म दरअसल आपके रंजन का माध्यम भी तो है। और आपके भीतर उतारने का माध्यम से तो उसको उसी तरीके से आना चाहिए गणित तरीके से नहीं आना अरे आप जब ये बात कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि फिर चाय का दौर चले हाँ। फिर समोसे आए बिल्कुल बिल्कुल तो खा खाते, खाते, खाते, खाते समोसे हम खाते थे हाँ। और वो क्या करते थे जैसे आलू का आलू वाला मामला है तो उसको खोला और मैं सर क्या हो रहा है तो वो छिलका ले लेंगे आलू अलग छोड़ देंगे बोले डॉक्टर इतना तो मैंने उनके सी ए साहब उनके साथ भी बैठ के हमने कहा मतलब इस दौरान हमने कितने कैरेक्टर हमारे बीच में आए हैं वो हम बता देते हैं लेकिन सब लोगों हम बात करते रहे बिल्कुल का अंदाजा अरे यहाँ एक बात जरूर बात करनी चाहिए हमें उनकी बात कर रहे हैं यहाँ उमन उनको कहानीकार देखते हैं फिल्म कार देखते हैं गीतकार देखते हैं उनका जो एक आर्काइवर की तरह का जो एक रोल है एक डॉक्यूमेंटर की तरह का रोल है जैसे आ, और एक जिस किस्म की आपने देखी होगी लर्निंग की उनमें अभी तक एक 86 की उम्र तो दो दो में भी नए से नए फॉर्मेट्स को वो मतलब सीखते जा रहे हैं अभी उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई है। जैसे इसमें किताब में बहुत जो खाली पेज है वो ये है कि अभी तो की लेवल यहाँ देखिये मुंशी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद रविन्द्रनाथ टैगोर मिर्जा गालिब मीरा इनको वो पर्दे पे लेके आये क्यूँकी वो एक पुराने इतिहासकार की तरह ऐसी वहाँ पे वो काम आता है न उनकी किसी तरह से वो एक नई जनरेशन के लिए आना चाहिए। लेकिन अभी उन्होंने की अलग अलग भी है मेघालय भी है तमिल भी है तेलुगु भी है कन्नड़ भी है तो वो एक बहुत खूबसूरत है काम है तो अभी भी इस उम्र में भी जो अपने आप को अपने रेलिवेंट बनाए हुए हैं और अपने आप को फ्रेश रखने के लिए अपने आप को एक जीवंत रखने के के के लिए और नए नए हाल के दिनों में वो मलयालम सीख रहे बाकी चीजें मैं तो उस तो नहीं था, लेकिन में कर रहा हूँ अनुवाद करना था ये करना मलयालम सीखते तो इस बीच में उनके पास में वो काजी नजर वाला काम आ गया की जिसमे चक्रवर्ती चाहते थे की उसको वो ट्रांसलेट थे तो वो उस में बंगाली डेंटिंग पेंटिंग और सब फिर वो बिबल रॉय से किस तरह मिलते हैं फिर वो पहला जो देवगीत जिनका आता है वो बोरा गोरा अंग लें तो उसकी जो कहानी आपने लिखी है वो किस तरह से जब वो किस तरह उनको कि का कि एक आदमी अपने घर से निकला जिसको उसके पिता ने अपने बड़े भाई के पास भेजा ये बच्चा स्कूल से हटा के और वो ट्रेन में बैठा के बैठाते कहा कि आप कुछ ध्यान रखना बेटा कहीं रास्ते में गजलें सुनाना तो जिस बच्चे के साथ पिता का ये भाव रहा वो वहा पहुंचता है फिर बाइक से भाई के साथ रहते हुए वो थोड़ा अलग होते हैं क्योंकि उनको लगता है अपनी शख्सियत के कनेक्टेड काम भी करने जाना पड़ता है यंग बच्चा है बहुत यंग नहीं। नहीं। और वो पढ़ाई के लिए उनको खासा कॉलेज में रखा जाता है वगैरह वगैरह वो पूरी कहानी जो आप लेकिन उनको लगा की अपनी कुछ तलाश करनी चाहिए इसमें आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज में इसलिए बताना चाहता हूँ वो तो बार बार इस बात को जोर देते हैं, उनकी जिंदगी में कभी भी किसी के प्रति कोई कड़वाट नहीं है कोई कसक नहीं है किसी के प्रति कोई भी कोड़ा नहीं है जिसको वो चलाना चाहते बड़ी, बड़ी तो नहीं उनके बाद तो वो कहते हैं की फिर क्या हुआ की रोजगार का क्या है मतलब तो रोजगार तो नुगु। नुगु। कोई भी आदमी चला ही लेता है ये नहीं भूख कोई बहुत बड़ी आहार इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है हर आदमी कर सकता तो उसके लिए आपको इतनी चिंता करनी चाहिए लेकिन मुझे लिखना था इसके लिए समय चाहिए था तो वो जब बेचारे गैरेज में जब उन्होंने नौकरी की तो उसका कारण यही था कि वो उनको रंग मिलाना अच्छा था तो उसको वो एक अपने लहजे में कहते हैं कि कम से कम रंग तो अच्छा ही मिलाना <laughs> यानी इसमें भी एक फिलोसफी आप जिंदगी के रंगों को मिलाना जानते हैं यही काफी है <laughs> तो वो रंग मिला लेते थे नहीं। और बोले क्या उस वाले बहुत सारे दोस्त बने मैक्सिम लोग बंगाली थे फिल्मों में काम करने वाले थे लेकिन फिल्मों में कभी जाते थे चिप्टा वाले थे प्रगतिशील के लोग थे सब लिखने पढ़ने वाले लोग थे तो उसी दौरान शैलन साहब का सचिन देवबर्मन से किसी बात पे विवाद हुआ अनबन हुई तो उन्होंने कहा गीत तो नए गीत करके तलाश शुरू हुई और देगूसैन जो इनके मित्र थे जो कि से राय की टीम के, के तो मेंबर थे, थे ते ते ते तो तो देखेंग देखेंग के असिस्टेंट थे तो वो इनके दोस्त थे तो उन्होंने कहा उदाहरण इसमें जब आपको में पता लगेगा में के के साथ में के वो में कैसे लेते आ, थे हाँ, क्या क्या करते थे। वो बहुत सारी उन्होंने तो तो कही लाइने तो तो तो दुरुस्त की होंगी और कहीं और आराम से वो एक बिल्कुल डिफरेंट हाथ लगा देते हाँ वो हाथ लगा देते थे क्योंकि वो उसके मतलब मेहर तो थे तो वो उनको ले गए थे बेमलदा के पास में दे वो चलो मिलने के लिए चलते है गुजार साहब मना कर रहे थे तो शैलन ने डाटा सब तो तो तो डाट अनपढ़ को क्या लिखा देबू ने जाके बिमल राय को जब कहा की ये गुजरात है तो उन्होंने बंगाली में पूछा वैष्णो कविता को रे मुझे लिखा है इसमें तो मतलब मुस्लिम है इसको वैष्णो कविता क्या लिखा हो तो धीरे से देवू ने कहा कि ये इसको बंगाली भी आती है और ये मुसलमान नहीं है <laughs> तो कोई पे एकदम कि ये तो जो मैंने कहा है सुनी समझ में आऊ तो उसके बाद फिर इनको जीत तो वो, वो गीत बन रहा था तो तो जो, जो आपकी इस संग है तो तो वो कहते हैं कि वो ए, ये जो गाना है वो अपने पिता के सामने भी गाती है तो वो सचिन भाव घर से ये ऐसा करके घर से बाहर जाए तो वो कहते हैं सचिन देव वर्मन जो है सचिन दा बोला नहीं ये, ये ये कोई कविता नहीं है गाना है तो बोला फिर कविता लिखो लेकिन बाहर नहीं जाएगी आंगन तक नहीं जाएगी तो बोला आंगन गो। तक तो गीत तो का इस घर में दम घुट जाएगा तो बोला घुट जाएगा फिर आंगन तक तो बाहर, जाएगी, बाहर, जाएगी, बाहर जाएगी इस बात पे जिस तरह आ, जिस से ताली आजगी की तरफ ऐसी बच्चों की तरह की बाद में जब वो गीत खत्म हुआ उसके बाद तो शरण जी और बिमल रात खत्म हो गई थी और इनका खेलना बिमल दा के तो सवाल ही नहीं तो बिमल दा को बुरा लगा क्यार ये इस लड़के को मतलब अपने खाली उपयोग के लिए गाने के लिए तो उन्होंने इनको बुला के कहा कि भाई तुम जो है ये डायरेक्टर का मीडियम है तो हमारे साथ मीटिंग में आके बैठो तुमको ठीक लगे तो कंटिन्यू करना नहीं।, नहीं तो तुम कुछ और करना मगर गैराज में मत जाना गैराज उस तो उसी के बाद उनकी शुरुआत हुई और वो फिल्म थी काबुली वाला जिसमें वो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बने विमलता के पहली बार और बंदी नहीं एक्चुअली क्या हुआ बंदी पहले शुरू हुई थी लेकिन उस समय कुछ कारण थे नूतन शायद प्रेग्नेंट थी एक्सपेक्ट कर रही थी इसलिए वो फिल्म डिले हुई और दो तीन साल बाद आई और उससे पहले काबुली वाला आ गई थी तो बहुत से लोगों को ये संशय भी होता है कि बंदिनी का गाना पहला गाना कैसे हो गया लेकिन वो बंदिनी का गाना पहले रिकॉर्ड हुआ था और उसके बाद फिर बाकी सारे गाने रिकॉर्ड जाऊंगी रात ही उन्होंने तो कहा है कि हाँ। जो एक एक्सपायरी डेट दवा दवाई जहाँ से वो आए थे वो बड़ा हॉन कट्टा जैसे कई जगह जब पढ़ने को मिलता है आपने भी लिखा है उसमें और वो जो बाघा बॉर्डर पर जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं जो बाघा बॉर्डर पार करता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं अपने घर जा रहा हूं और वो तो उतार लेते हैं नंगे पैर उस बाघा बॉर्डर पर चलना चाहते हैं क्योंकि तो मेरी माताजी भी मेरे नाला से आई थी पाकिस्तान से तो मुझे मैं भी गया हूँ बाघा बॉर्डर में तो मुझे भी लगा की वजह से ननिहाल जा रहा हूँ मतलब तो वो फीलिंग मुझे भी आई थी तो मैं जड़ों से उन्होंने लिखा भी है जड़ों से जब आदमी कट जाता है तो इसकी इसके लास्ट में है ना मैं आपको आखू इस बात वो जो जहाँ पे हमने लिखा है, है तो आप जो बात कर जड़े मिट्टी में लगती है जड़ों में पानी रहता है तुम्हारी आंखों से आंसू का गिरना था की दिल में दर्द भरा आया है जड़ा से बीच से कोपर निकल है जड़ें मिट्टी में रहती हैं जड़ों में पानी इन दर्दों को जुबान जो है वो जिस तरह की दी है और देते रहे हैं गुलजार साहब वो कमाल की बात है सब वो कहते भी हैं कि ये मैं भी देख रहा था ये कि अमन की आशा के साथ बड़ा हुआ हूँ आप जब कहीं से उखड़ते हैं तो जड़ें आपके साथ रहती हैं यहाँ भी रोप दिए जाएंगे मगर आप जड़ों की ओर लौट कर आते हैं तो मतलब वो और मुझे लगता है कि उनका जो वो अतीत है बहुत सारी चीज स्मृतियां हैं वो कहीं ना कहीं निकल के आती है वो सहज है मेरे ख्याल से वो साज है। आती हैं। वो ही है क्योंकि देखिए हर आदमी मेरे ख्याल से एक आदमी जो छोटे से गांव को छोड़ के बंबई शहर में बस गया उसको भी अपना गांव याद आता है बिल्कुल उसको अपने गाँव की रोटी और चिमटे याद आते हैं तो आप तो एक को जिसको कभी भी छो नहीं पाएंगे उस जगह ऐसी आ गए वो तो आपको याद तो आई है मेरा ख्याल से अगर तलवार साहब को घर और पहुंच जाओ घर पे बन जाए तो फिर भी वो जयपुर की किसी गली को तैयार कर ले कहीं ना कहीं कही, उनका ये जो दर्द है वो तो उससे दूर होने का वो तो नजर भी आता है छोड़ आए हम वो गलिया नहीं वो नेचुरल है, ने, ने, है। जहाँ तेरे कदमों के मतलब वो नेचुरल है विशाल के साथ छोड़ आए गलिया देखो ये सब चीजें नेचुरल है और ये मानवीय त्राजी सामाजिक सत्य और राजनीतिक अच्छाई है पर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि से पर बात करने में, ये नहीं कि में तो पर बात किया। लेकिन ऐसा लगता है कि ने, ने, ऐसी दुनिया की सैर करके आए है जहाँ गुलजार ही गुलजार है जहाँ खुशबू है जहाँ खामोशी है जहाँ चांद है जहाँ सन्नाटे है जहाँ पेड़ के पत्ते हैं बारिश है उससे हम निकल के आए आपको ऐसे ही सुख देती है पढ़ने में ये कविता की तरह है जिस तरह एक बहुत खूबसूरत बात मैं जोड़ना केवल, केवल केवल किताब जो है वो केवल कंटेंट की बात मत कीजिए यशवंत जी के लिए जो उसका जो एस्थेटिक सेंस से किताब था जो डिजाइन भाषा का सौंदर्य और जो जिस तरह से जो एस्थेटिक सेंस के साथ पूरी की पूरी किताब तैयारियां वो किशांत जी की। सही काफी करें जब वो किताब में हम करे सीढ़िया जा रहे हैं तो वो सीढ़ियों केवल एक लेखक के की हिसाब से मैं आपको उस घर में जैसे जगह जो बुद्ध लगे हुए हैं बुद्ध से जो उनको प्रेम है बुद्ध बहुत सारे किस्से भी है उसमें नहीं और मैं आपको बताऊँ हिंदी पब्लिकेशन में इस तरह की किताबें बहुत कम है पहली बार जो जिसका इस तरह का प्रोडक्शन है हाँ। मैं मैं केवल कंटेंट की बात नहीं कर रहा मैं उसकी उसके पीछे जो हाँ। बहुत बो, बो, खूबसूरत है।, है जिस तरह से जो एक लेखक का विजन था हाँ। वो पूरा के पूरा उतर के आया है, है। कई बार उसमें गैप रह जाता है हमारी जब किताबें छपती है तो जैसे आपने कहा ना की बात खत्म हो रही थी तो मैं कहता हूँ की है ना फराना जी वाले हिस्से ऐसी होते हुए हम बाहर आ रहे हैं जिससे आखिरी दिन था लास्ट मैं जा रहा हूँ वो मेरे को बाहर छोड़ने आ रहा है किताब पूरी हो गई थी खत्म करके उनके साथ बाहर आ रहा था समय का समय हो रहा है क्योंकि उनका जो नाता है आगे। वो पांच बजे उसको ले जाना होता है तो मेरा उनका टाइम इस तरह से समय का समय हो रहा है वो एक नई जनरेशन के साथ में वो हाथ मिलाएंगे तो उम्र की कड़ी नई पड़ी नई पीढ़ी यू तो बड़े होने में कोई मजा नहीं है नए लोग सुनते हैं बूढ़े तो शायद ही सुनते हैं लेकिन बूढ़े हुए बगैर पोता नहीं मिलता और जो बच्चे हाथ पकड़कर बाहर न लाए तो बूढ़े घर में बंद रह जाए मैं और समय दोनों बोसकी से डरते हैं वो अपनी माँ की तरह बड़ी सख्त है राखी जी कहती थी बिगाड़ने के लिए आप हैं और संवारने के लिए मैं हूँ मैं बच्चों को बिगाड़ने के लिए मशहूर हूँ बोस्की को आते देख समय से कहता हूँ देखो देखो मम्मी आ रही है अभी आप ये नहीं कर सकते तो हम फरहाना जी वाले हिस्से से होते हुए घर से बाहर आ रहे हैं उनके सेक्रेटरी हैं हाँ, उस हाँ, कमरे से हैं बाहर निकलते दूसरी साइड से तो उनके रूम से निकलना जी वाले पक्ष हाँ। मैंने कई शुरू में उल्लेख नहीं किया पेंटिंग करते है उनके अर्थ और टाइटल बूझते हुए हम फिर वहा है जहाँ बचपन की बोस की तस्वीर और बोस की उस तस्वीर में जूते पहनते दिख रही है वे सुनहरी मोजड़िया पेड़ों में डाले मेरा हाथ पकड़े धूप छाव पर खेल चल रहा है, है। सांझ में देखो रंग रूप के कैसे है। गंगा आए कहा अच्छा बच्चू बाहे भर के आशीषे मिलती है जैसे पीछे से बासु भट्टाचार्य कान में बोलते हैं वह भोर या सांझ की तरह है, गुलजार वह भोर या सांझ की तरह है जिसका प्रकाश इतना कोमल है कि पीछे कोई परछाई नहीं छोड़ता और अंधकार इतना धीमा कि वह कोई चीज छुपा भी नहीं पाता गुलजार की कोई चीज खुली है मैं छुपी वाहना का गेट खुलता है विदा में हाथ हिलते हैं आरुषि का अप्रैल कैलेंडर जैसे गुजरात के बुद्ध की प्रतिमा से खेलता हुआ एक चपत लगा रहा है उसमें सही कहा जो कभी खत्म नहीं हो सकती लेकिन हमें थोड़ा खत्म करना पड़ेगा लेकिन खत्म फिर भी नहीं होगी ये चीजें खत्म होती नहीं है और जिंदगी के आगे नए रास्ते तलाश करते हुए चलती है आगे भी चलती रहेंगी साहब की भी आगे और आ तक हमें महसूस होती रहेगी इतनी अच्छी बातचीत के लिए आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप आपने कैसा मौका दिया जब हम ऐसे शख्स के बारे में बात कर सके और उस मंच पर बात कर सके जो उनका फैलावा बिल्कुल वो सबसे बहुत प्रगतिशील लेखक संघ से उनका जुड़ाव रहा है तो उसी और अच्छा आपको देखेगा शुक्रिया आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत तो तो शुक्रिया कौन आपका तो भी अभी न पर गिरा वो ठहरू के दासता आगे और भी है ये इश्क गुजरा है एक जहाँ से एक जहाँ आगे और भी है अभी न पर्दा गिरा वो ठहरू